शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष स्मरण में श्री तारा प्रसन्न वंदोपाध्याय बी.ई. श्री रामकृष्ण गत प्राण महापुरुष महाराज का जो दिव्य कांति लेकर आविर्भूत हुए थे सत्संग लाभ मेरे भाग्य में बहुत ही अल्प समय तक हुआ था उस अल्प समय अर्थात 1931 सौ से फरवरी उन्नीस सौ ईस्वी में उनके महाप्रयाण तक तीन वर्ष में प्रायः प्रत्येक सप्ताह और कभी कभी सप्ताह में दो बार बेलूर मठ में जाकर उनके श्रीचरणों में उपस्थित हुआ हूँ क्यों मैं उनके पास गया था इसका कारण सोचने पर भी नहीं मिलता तथापि जहाँ तक स्मरण है धर्म लाभ या आध्यात्मिक प्रेरणावश नहीं गया था केवल एक अज्ञात आकर्षण या कौतूहल के कारण ही मैं गया था संभवतः 1931 सौ ईस्वी के अंतिम भाग में अपनी बड़ी बहन के अनुरोध से और उनके उन्हें के साथ जाकर मैंने उनका दर्शन लाभ किया था पुराने मठ भवन के दुमजले पर चढ़कर उत्तर पश्चिम कोने के कमरे में दक्षिण बरामदे में दरवाजे से प्रविष्ट होकर देखा एक सुंदर कांतिमान वृद्ध सन्यासी तखत पर पैर नीचे किए पश्चिम मुख हो बैठे हैं बड़ी बहन का अनुसरण कर हम लोगों ने भी भूमिष्ठ हो प्रणाम किया और उनके सिस्टरों के समीप फर्शी पर बैठ गए उन्होंने स्नेहपूर्वक मेरी ओर देखकर दीदी से पूछा यह कौन है दीदी ने उत्तर दिया यह मेरा छोटा भाई है और यह भाई की पत्नी उन्होंने पुनः पूछा यह क्या काम करता है दीदी ने उत्तर दिया इंजीनियर है पहले उत्तर पश्चिम सीमांत रेलवे में नौकरी करता था अब कलकत्ते में कंट्रैक्टरी करता है अच्छी बात है इंजीनियर्स बिल्डर्स एंड कंट्रैक्टर्स कहकर वे खिलखिलाकर हंसने हंसने लगे कुछ मिनट तक दीदी ही उनसे बातें करती रही उस वार्तालाप में अनेक प्रकार की विनतियाँ थीं और बीच में एक बार यह भी कहा था कि महाराज इन दोनों पर कृपा कीजिए उन्होंने क्या कहा था याद नहीं है क्योंकि दीदी की बात पर मैंने विशेष महत्व नहीं दिया था इसके अतिरिक्त दीक्षा के संबंध में, में मेरी कोई आकांक्षा भी नहीं थी मैंने सुना था कि दीदी ने कुछ साल पहले महापुरुष महाराज से दीक्षा ली थी प्रणाम कर आते समय उन्होंने कहा फिर आना और ठाकुर मंदिर में जाने के लिए भी कहा सेवक महाराज को हमें ठाकुर का प्रसाद देने का संकेत भी किया था कोलकाता लौटने के बाद सप्ताह के शेष दिन काम में बहुत व्यस्त रहने के कारण मठ में जाने की बात याद नहीं आई शनिवार शाम को काम से लौटकर आने पर एकाएक याद आई दूसरे दिन रविवार को मठ में जाना होगा क्यों जाऊंगा और किस प्रयोजन से जाऊंगा, इस पर ध्यान नहीं गया कलकत्ते जैसे शहर में अवसरावकाश के लिए स्थानों की कमी नहीं है किंतु तो फिर भी मठ में जाने की प्रेरणा क्यों आई पता नहीं तुम्हें न डाकले काछे सहजे की चित्त जाए अर्थात तुमने पास न बुलाया होता तो सहज में उधर चित्त नहीं जाता इस बात का आशय यह उस समय नहीं समझ में आया उन्होंने ही इस अयोग्य व्यक्ति को करुणापूर्वक बिना कारण आकर्षण किया था यह उस समय समझ में नहीं आया था केवल एक बार दर्शन हुआ था वह भी कुछ मिनटों के लिए तत्वकथा भी नहीं हुई थी विदा लेते समय उन्होंने दो ही शब्द कहे थे फिर आना वैसा तो सभी लोग शिष्टाचार के निमित्त कहा करते हैं और सिर पर हाथ देकर आशीर्वाद तो प्रायः सभी पूजनीय व्यक्ति दिया करते हैं इसमें भी विशेषता कहाँ है अस्तु निदान अबकी मैं अकेला ही गया प्रथम बार दक्षिणेश्वर से लौटते समय दीदी के अनुरोध से अपनी इच्छा न रहते हुए भी हम लोग मठ में गए थे दीदी ने कहा था दिन चढ़ जाने से क्या हुआ एक बार कुछ मिनटों के लिए मठ उतरकर मेरे गुरु महाराज का दर्शन कर लेना मैंने आपत्ति उठाई और कहा था आज रहने दो दिन चढ़ गया है किसी दूसरे दिन देखा जाएगा और तुम्हारे गुरु महाराज में देखने का क्या है बेलुर मठ के एक सन्यासी हेतु तो हैं बचपन में मठ के ऐसे अनेक सन्यासियों को मैंने देखा है इनमें नयापन क्या है 1915 या 1916 सौ ईस्वी में मैं पहले पहल बेलुर मठ गया श्री ठाकुर के जन्मोत्सव का मेला देखने के लिए साधारण लोगों के साथ एक पंक्ति में बैठकर मैंने खिचड़ी प्रसाद पाया था हर एक श्रेणी के लोगों के साथ बैठकर मैंने खाया है ऐसा सुनकर मेरी एक महिला संबंधी ने तुम तो नए ब्रह्मचारी हो न अभी अभी तुम्हारा जने हुआ है कह मुझे धमकाया था मठ में दिन बिताकर सन्यासीर गीती वीरवाड़ी श्री श्री राम कृष्ण कथा ऐसी तीन चार छोटी पुस्तकें खरीदकर संध्या की ट्रेन से मैं घर लौट आया बहुत अच्छा लगा था केवल इतना ही याद है स्मरण नहीं आता कि तो मैंने महापुरुष महाराज को देखा था अथवा नहीं किंतु अब मालूम होता है कि मेरे न देखने पर भी उन्होंने मुझे देखा था नहीं तो 16 वर्ष के बाद आकर्षित करके वे अपने अभय चरणों में खींच क्यों लाए किंतु उस बात से अब क्या लाभ बस द्वारा आकर हेमपाल की गली के सामने मैं उतर गया ऊंचे नीचे गढ़े और ईंटों की भट्टियों के बगल से सकरी गली से होकर मठ के पिछले दरवाजे के भीतर प्रवेश किया और रसोई घर के आंगन में आकर खड़ा हुआ सेवक महाराज से भेंट हुई वे महापुरुष महाराज के लिए रसोई बना रहे थे मुझे देखकर उसी समय महापुरुष महाराज के पास ले गए जाते हुए न जाने कैसे एक अभाव या आकुल आग्रह का अनुभव हो रहा था क्या चाहता हूं समझ नहीं सकता था गत दिनों की अनेक बातें ही मन में आंदोलित हो रही थी बचपन में वियोग और गौवन में यवन में वियोग होने से मेरा मन स्नेह प्रेम पाने के लिए हर समय लालायत रहता था मेरे सूखे चेहरे की ओर देखने और प्यार जताने के लिए इस संसार में मेरा कोई नहीं था उन बातों की याद आते ही आंखों में आंसू आ रहे थे महापुरुष महाराज के कमरे में जाकर उन्हें भूमिष्ठ हो प्रणाम किया उठते ही उनका स्नेहपूर्ण मुखमंडल देख कर मालूम हुआ कि यही तो मेरे सूखे चेहरे की ओर देखने वाले व्यक्ति यहाँ इकटक मेरी ओर देख रहे हैं न जाने कैसे मैं अभिभूत हो गया आंखों में आंसू भर आए न जाने उन्होंने क्या कहा संभवतः कुशल प्रश्न ही होगा किंतु वह कानों में नहीं समाया सेवक महाराज ने मेरा परिचय बताया और कहा महाराज इस पर कृपा कीजिए महापुरुष महाराज ने कहा अच्छी बात कल आना और उसे भी साथ लेते आना अब ठाकुर मंदिर में जाओ प्रसाद लेकर जाना और कोई बात उन्होंने कही थी या नहीं याद नहीं है ठाकुर का प्रसाद पाकर और दिन भर मठ में रहकर संध्या समय मैं लौट आया अभूतपूर्व तृप्ति और आनंद से मन भर गया था दूसरे दिन प्रातः काल में पत्नी को साथ लेकर मठ में पहुंचा और गंगा स्नान करके महापुरुष महाराज के श्री चरणों में उपस्थित हुआ वे अपने तखत पर बैठे थे प्रणाम करके उनका चरण स्पर्श किया और हम फर्श पर बैठ गए सेवक महाराज ने धीरे धीरे कमरे से निकलकर दरवाजा लगा दिया देखा महाराज का चेहरा उज्ज्वल लाल हो गया है दोनों आँखों से आनंद के आंसू टपक पड़े गंभीर और मृदु स्वर में उन्होंने पूछा ठाकुर में विश्वास है यंत्रचालित की तरह मैंने वास्पाकुल कंठ से कहा है तदनंतर तारकनाथ महादेव ने तारक मंत्र दिया दीक्षा के संबंध में मुझे कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी इससे पहले मैंने अवतार तत्व गुरुवाद आदि विषयों में कुछ कुछ पढ़ा था किंतु विशेष धारणा नहीं हुई इस एक क्षण में अतीत की जीवन धारा में आमूल परिवर्तन हुआ और भविष्य के लिए महोज्ज्वल जीवन का आदर्श सामने आ गया मैं मठ में गया था अवसर विनोद के लिए किंतु अमूल्य रत्न लेकर लौटा उन्होंने कुछ बातें कही थी किंतु मुझे अब ये याद नहीं है बस आज मानस पट पर अंकित है उनके करुणाघन चेतन विग्रह की स्मृति और स्मरण है उनकी अहेतुक असीम कृपा की बादल इसके अनंतर केवल दो ही वर्ष वे स्थूल देह में थे उस समय प्रति सप्ताह में उनके पास जाया करता था वे प्रेम के आकर्षण से मुझे खींच लेते थे बातचीत विशेष कुछ नहीं होती थी यद्यपि वहां जाने के पहले मन में अनेक प्रश्न उठते किंतु उनके पास जाते ही मैं सब भूल जाता था उनका दर्शन करने से ही मन साफ़ हो जाता था दो चार मिनट उनके श्री चरणों के पास बैठकर ही मैं उल्लसित मन नीचे उतर आता और सेवक महाराज घर के बरामदे के घिरे हुए स्थान में जहाँ उनके लिए भोजन तैयार करते वहीं बैठकर उनके लिए तरकारी का निरामिष रसा आदि जो तैयार किया जाता उसे देखता ठीक समय पर दोपहर का भोजन लेकर महाराज ऊपर चले जाते किसी किसी दिन मैं भी उनके साथ जाता उनका भोजन हो जाने पर कभी कभी सेवक उनका प्रसाद ला कर देते दिन ढल जाने पर संध्या समय महाराज को प्रणाम कर मैं लौट आता था किसी दिन उनसे मैंने कुछ मांगा है ऐसा याद नहीं आता नहीं मांगा क्योंकि उस समय वैसी बात मन में आती ही नहीं थी अब सोचता हूँ बिना मांगे ही वे देते थे इसीलिए कुछ मांगने का था ही नहीं प्रयोजन बोध भी नहीं था अतीत के कारण क्षोभ या पश्चाताप अथवा भविष्य के लिए चिंता या उद्वेग उन्हें लेकर मन का, का मांगना पा, मांगना पाना है उनके सामने जाते ही वह सब न जाने कहाँ लुप्त हो जाता था केवल एक बार का दर्शन और एक बार की कृपा दृष्टि पाने से ही मैं सब भूल जाता था मन की समस्त ग्लानी दूर हो जाती थी जहाँ तक याद है केवल एक बार इसका व्यतिक्रम हुआ यह संभवतः उन्नीस ईस्वी के प्रथम भाग में अनेक प्रकार के सांसारिक घटना प्रवाह के कारण मेरा मन उस समय बहुत ही चिंतित था किसी तरह अपने को संभाल न सका वे भ्रांत चित्त उनके समीप उपस्थित हुआ प्रणाम करके बैठते ही उन्होंने पूछा क्या हुआ है किसी तरह मन को सैयद कर रोते हुए मैंने उत्तर दिया महाराज मन बहुत खराब है किसी भी तरह संभल नहीं सकता उन्होंने स्थिर गंभीर स्वर से कहा मन पर विश्वास मत करो वह धोखेबाज है अब जाओ ठाकुर मंदिर में जाकर बैठो और प्रसाद पाकर जाना उनकी बात का आशय में उस समय नहीं समझ सका अब समझ में आ रहा है कि केवल दो ही बातें हैं मन पर विश्वास ना करो जितने दिन बीत रहे हैं उतना ही मेरी समझ में आ रहा है स्वभाव चंचल मन संसार के घटना चक्र से जब ही विभ्रांत हो जाता है तभी उनकी वह वा अमोघवाड़ी याद आती है मन पर विश्वास न करो इसके साथ ही मन की विभ्रांति और उद्वेग चला जाता है जहाँ तक स्मरण है ये दो बातें ही उनके श्रीमुख के से अंतिम बार सुनी थी इसके थोड़े दिनों बाद वे अस्वस्थ होकर वाक शक्ति रहित हो गए थे मुख की भाषा मुख होने पर भी उनकी आँखों की भाषा और उनके श्रीमुख की मधुर अति बहुत ही प्राणस्पर्शी और सर्वतापहारी थी इसके बाद कुछ महीने ही उनका शरीर था प्रायः प्रति सप्ताह और कभी सप्ताह में दो बार मैं उनके पास जाया करता था वे बात नहीं कर सकते थे केवल बायां हाथ उठाकर आशीर्वाद देते थे उनके श्री चरणों में सिर रखकर मैं प्रणाम करता और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी दिव्य हथि देखकर परिपूर्ण हृदय से लौट आता था सेवक के निर्देश के अनुसार मैं महाराज की सेवा के लिए असमय का परवल शरबती नींबू ताल मिस्री लॉजेंस मुंह पोछने का छोटा तौलिया आदि मामूली चीज़ें लेकर जाता तो आशुतोष उससे ही प्रसन्न हो जाते थे हर चीज़ को उन्हें पुड़िया खोलकर दिखाना पड़ता किसी को वे हाथ में लेते किसी को सूंघते और हिला डुला लौटा देते थे 1933 सौ ईस्वी का अंतिम भाग था शीत ऋतु चल रही थी असमय के कुछ पके लाल लाल आम लेकर एक बार मैं पहुंचा। सेवक ने वे आम निकालकर उन्हें दिखाया देखते ही वे हो हो शब्द करके हंस पड़े और बायां हाथ निकालकर एक आम हाथ में लिए हिलाडुला कर देखने लगे इशारे से सेवक को उन्होंने ठाकुर के भोग में इन्हें देने की आज्ञा दी उस समय भी उनके आंख मुख में व मधुर हंसी दिखाई पड़ती थी चीज बहुत ही मामूली थी किंतु संतान के प्रति उनके असीम अनुग्रह और अहेतुक तो कृपा का वह निदर्शन था जो आज पैंतीस वर्ष के बाद भी मेरे मन में अमलान होकर विराजमान है उन्नीस सौ 20 फरवरी श्री महापुरुष महाराज के आश्रित संतानों के लिए भयंकर दुर्दिन था उस दिन दोपहर को दो बजे अल्मोड़े के पूजनीय राम महाराज ने मेरे निवास स्थान से टेलीफोन द्वारा मेरे कार्यस्थल में समाचार दिया कि महापुरुष महाराज की अवस्था बहुत ही खराब है जीवन संशय हो गया है अभी मठ में आना होगा हम तीन बजे से पहले राम महाराज के साथ मठ पहुँचे मठ में अगुणित मनुष्यों की भीड़ थी महापुरुष महाराज धीर स्थिर भाव से जुटे हुए थे मुखमंडल चमक रहा था रोग यंत्रणा का चिन्ह मात्र भी नहीं था लगभग दो घंटे तक सन्यासी वृंद ठाकुर का नाम करने लगे एक ब्रह्मचारी ने महाराज का प्रिय भजन संगीत गाया महापुरुष जी का शरीर बार बार रोमांचित और पुलकित होते देख तथा उनके चेहरे पर दिखाई पड़ा शांत सिंघ अम्लान माधुर्य शाम को पाँच बजे के कुछ बाद वे श्री रामकृष्ण में दीन हो गए उनके पवित्र भागवती तनु को गंगा जल से स्नान कराया गया फिर चंदन और विभूति द्वारा प्रलिप्त करके स्वामी जी के मंदिर के दाहिने आंगन में लाया गया अग्नि में आहुति देने के पहले अंतिम बार उनके श्रीचरणों में थिर लगाकर दूसरी बार पितृहीन होकर मैं कलकत्ता लौट आया उस समय रात गहरी थी उनसे मुझे क्या मिला है मैं भाषा द्वारा प्रकट नहीं कर सकता संभवतः और कोई भी नहीं कर सकता जो पाया तो सो पाया है केवल इतना ही मन में आता है कि कुछ वर्ष तक ही मैं उनके निकट जाता था उनकी असीम अहेतुक कृपा जो आज भी अमलान ही हो, हो विराज रही है न जाने न पाने से मेरा जीवन अत्यंत दूभर हो जाता वही कृपा मेरे इस जीवन संध्या के समय एकमात्र संबल है कब वे कृपा करके अपने इस अयोग्य संतान को बायां हाथ उठाकर तथा मधुर हंसी हँस परिपूर्ण भाव से दर्शन देंगे उस आशा से दिन गिन रहा हूँ ओम श्री शिवानंद श्री चरणार प्रणमस्तु